देवी भागवत प्रथम स्कंध सूच जी कहते हैं मुणिवरों चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हो जाते हैं महानुभाव यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणी है इसके संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वान्तर्यामी और सबका रक्षक बदलाया गया है अतव वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर कर उन्हीं की उपासना करते हैं ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं महादेव शंकर शशिशेखर त्रिनेत्र पंचवक् शूलपाणी वृषभद्वज त्र्यंबक कपरदी और गौरी देहाधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं उनमें सारी शक्तियां निहित है भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था महानुभावों इसी तरह अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः सायं और मध्यान काल में भांति भांति के स्तोत्रों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है इनके सिवा दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूज्य मानते हैं जिस प्रकार गंगा एक ही है किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती है वैसे ही महर्षियों का कथन है कि एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है प्रत्यक्ष अनुमान और तीसरा शब्द इन तीन प्रमाणों को ही प्रकांड विद्वानों ने सिद्ध किया है नैयायिकों के सिद्धांत में उपमान को लेकर चार प्रमाण रहे कहे गए हैं मीमांसकों ने अर्थापत्ति अर्थात पांच प्रमाण माने हैं पुराण वेदता विज्ञ पुरुष सात प्रमाण मानते हैं जो इन सभी प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता वही परब्रह्म परमात्मा है इस विषय में शास्त्र बुद्धि एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बारम्बार विचार करके अनुमान कर लेना चाहिए विज्ञ पुरुषों के को चाहिए कि जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसे भी अनुमान से विचार कर ले शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाला भी निरंतर दृष्टान्त में काम लिया करता है विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ हैं तथा शंकर संघार करने में कुशल हैं सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं जिस पर उस शक्ति की कृपा न हुई वह कोई भी हो शक्तिन हो जाता है